एक बुढ़िया थी मेकअप वेकअप करके अपना खूब मजे से बाल बाल नकली काले बाल चढ़ा के गए अपना लिपस्टिक लगा के तो बुढ़ा बूढ़ी दोनों अपना मेकअप वेकअप करके बॉम्बे घूमने गए और फाइव स्टार होटल में उतरे अब एक दूसरे के थे तो पति पत्नी प्रगाढ़ स्नेह था और मेकअप करके जवान बन के गए थे लेकिन आंखों की बवे बाल कुछ कुछ बाल कुछ कुछ मेकअप की खाली जगह करचली पड़िया हुआ बुढ़ापा भी दिखता था थोड़ा बैरे को ऑर्डर लाया दिया डिनर लाओ बैरा डिनर लाए बहरा ने देखा कि जवान भी दिख रहे हैं और बुढ़ापा भी छुपा हुआ है बहरा बड़े गौर से देखता था उनको भरा भर रही है नारे रखे और टेढ़ी आंख से देख के चला जाए आइसक्रीम रखे टेढ़ी आँख से देख के चला जाए पहले आइसक्रीम खाया फिर थोड़ी देर में डिनर मंगाया भोजन कर रहा है बुढ़ा और बुढ़िया पंखा आक देखता है कि क्या है ये लैला मजनू का जोड़ा कहाँ से आया है बैरा भी कोई भी था थोड़ी देर हुई बूढ़ा खा पी लिया ए, दूसरी डिनर मंगाई बुढ़िया ने खाना चिलू किया बहरा ने आखिर पूछ ही लिया नौकर ने कि आपका आपस में इतना स्नेह है तो साथ में दो डिनर क्यों नहीं मंगाई बोले बात तो तेरी ठीक है लेकिन हमारे दांत की चौखट एक ही है उसलिए मंगाई <laughs> बात तो तेरी ठीक है इतना स्नेह हमारा तो दोनों साथ में भोजन करते लेकिन दांत की जो है ना दांत के जो चौख है ना वो एक ही है पहले तो मैंने चबाया फिर उसको उतार के दे तभी काम हुआ <laughs> ये बातें रसली लग जाएंगी मजा आ गया ना बराबर आ गया कि नहीं आ गया क्योंकि हम लोग गुण में जीते हैं और गुणों की बातें बड़ी रस देती निर्गुण जो है ना शुरुआत में रस नहीं देता लेकिन सारे रस उसी से टपकते होम होम होम ओम उसीलिए हल्की बुद्धि के लोग हल्के कर्म वाले लोग सत्संग में जल्दी नहीं जा पाते हैं या सत्संग उनको अच्छा नहीं लगता क्यों कि सिनेमा थिएटर नाटक के ज्यादा रुचते हैं बड़ा अच्छे लगते हैं क्यों कि रजस रजतमस गुण में जीते हैं और जीतेम को जो बीता हुआ है वो दिखाते हैं तो देखने में और जैसा जीते हैं ऐसा सुनने में सुविधा रहती है जैसे वो भरवार का लड़का 11 साल का है भैंसे चराता है उसे 15 भैंसे चराना आसान है लेकिन पंद्रह अक्षर लिखने कठिन है उसके लिए साहब तेम कहता हो तो हूं पंद्रह डोबा चार आलो दस आंकड़ा लखावे दह किलोणु दड़ाया हूं दह किलो दणु दड़ाया हूँ दह डोबाचारी आलू पर लखंड ना करो ऐसे हम गुणों में जीते आए सदियों से और अभी भी गुणों में जीने वाले व्यक्तियों के पास है और अभी भी गुणमय शरीर में जीते और जो बदलने वाले और गुणमय शरीर को ही मैं मानते इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि बड़ा दुस्तर है उसलिए वास्तव में बात सच्ची। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दूर तरना बड़ी दुस्तर है देवी माया मना ये देव की माया है ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा रूपी देव की माया है माया का मतलब क्या माया का मतलब है कि धोखा कभी सात्विक धोखा कभी राजस धोखा कभी तामस दोखा। और सात्विक राजस में भी परसेंटेज कम ज्यादा होते हैं सतो गुण तीस टका अट्ठाईस टका पैंतीस टका चालीस टका उनमें बढती घटती रहती है तो जब सतोगुण की टकावारी बढ़ती है तो आदमी तंदुरस्त स्फूर्तिदायी प्रसन्न और अपने को ज्ञानी ध्यान मानता है जब सतोगुण की टकावारी घट जाती है रजोगुण की बढ़ती है टकावारी तब आदमी अपने को चालाक और कुछ धन है और धनी मानी महसूस करने लगता है जब तमोगुण की टकावारी बढ़ जाती है सत्यो और रजोगुण की घट जाती तब अपने को के, मैंने तो दो खून किया में कोई जैसा तैसा नहीं सो रहे आलस निद्रा और शुद्र अहंकार इसी बात को राम तीर्थ कहते कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैना सूए में कोई खान मस्त पह मस्त कोई राग रगी दोहे में कोई अकल मस्त कोई शक्ल मस्त कोई चंचलताई ताई हासी में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी बड़ी तालियां पड़ेगी लेकिन वो तत्वज्ञानी तो की तालियां ना होगी अज्ञानियों की तालियां होगी Home, home, home. महलों में पली बनकर जोगन चली को भी मजा आ जाता बन कर <laughs> जा <laughs> श्री राम तो हम जैसे में जीते हैं जिन गुणों में जीते हैं ऐसे ही हमारी इच्छाएं वासनाएं रुचियां पैदा हो जाती हैं इसलिए माया को तरना कठिन हो जाता है वरना माया वशिष्ठ जी कहते हैं हे hey, राम जी